आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही एक बात कर्म के विषय में यह कहना है कि वैदिक कर्म हमेशा मंत्र पूर्वक होता है हम अपने जीवन में एक मंत्र का अनुसंधान करते हैं शास्त्र में कहा गया है कोई पानी छोड़कर या नदी में स्नान कर लिया नदी में घुस गए और निकल गए तो आपके स्नान का नाम पशु स्नान हो गया लेकिन आपके पास जो मंत्र है वही मंत्र स्मरण पूर्वक आप जब नहाएंगे तब आपका स्नान दिव्य स्नान हो जाएगा आपका मंत्र स्नान हो जाएगा मानव स्नान हो जाएगा इसलिए मंत्र को अनुच्छित करने का बड़ा भारी प्रयास करना चाहिए एक ऐसा चमत्कारी इस मंत्र में है आप मंत्र का इस प्रकार छह महीने तक प्रयोग करिए आपका मन शुद्ध हो जाएगा आप करके देखिए निश्चित ही शुद्ध होना है मंत्र में तो बड़ी भारी ताकत है उसका प्रयोग शास्त्रों में बताया है उस प्रयोग से काम करना है आप माताएं तो बहुत व्रत करती हैं पर शास्त्र कहता है कि तुम व्रत एक घंटे का करो एक दिन का करो तुमको यम नियम का पालन अनिवार्य है तुम यदि व्रत किए और क्रोध कर दिए तो तुम्हारे व्रत का अदृष्ट नहीं बन सकता आप देखिए विश्वामित्र जाते हैं दशरथ के समीप राम लक्ष्मण को मांगने के लिए राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ कहते हैं आप क्यों नहीं भस्म कर देते राक्षसों को उन्होंने कहा मैं भस्म कर सकता हूँ पर भस्म करने के लिए क्रोध होना चाहिए वह अन्याय तो कर रहे हैं मैं यज्ञ व्रती हूँ मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ क्रोध किए बिना साप हो नहीं सकता है इस प्रकार मैं भस्म करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं यज्ञ में व्रती हूँ केवल विश्वामित्र ही इस बात को नहीं जानते हैं आप रामायण में देखिए रावण तामस यज्ञ कर रहा है गुफा में बैठ करके विभीषण कहता है कि भगवन यदि इसका यज्ञ सफल हो गया तो आप मार नहीं सकेंगे भगवान मार सकेंगे कि नहीं यह बात अलग है वह तो सब कुछ कर सकेंगे पर विभीषण की बात को महत्व देना ही चाहिए राम जी ने कहा भाई वह यज्ञ उसका पूरा नहीं होने देना चाहिए हनुमान हनुमान आदि सब बंदर घुसते हैं अंदर देख रहे हैं कि बड़े यज्ञ में मांस की आहुति पड़ रही है मंत्र बोल रहा है रावण तांत्रिक यज्ञ कर रहा है बंदर गए सब सामान फेंक दिया टट्टी पे साफ कर दिया वहाँ पर उसने नेत्र बंद कर लिया और मन से सामग्री बनाकर मन से आहुति देने लगा उसका यज्ञ नष्ट नहीं हुआ बाहर की सामग्री फेंक दिया पर यज्ञ नष्ट नहीं हुआ उन्होंने कहा अब इसका यज्ञ कैसे नष्ट हो तब मंदोदरी को जब बंदर त्रास देने लगे तब मंदोदरी ने कहा कि आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है आप क्या आंख बंद करके बैठे हैं रावण को क्रोध आता है डंडा लेकर उठता है और सभी बंदर भालू भाग जाते हैं क्रोध हो गया तो यज्ञ नष्ट हो गया व्रत तुम बहुत करते हो पर व्रत का तेज क्यों नहीं आ रहा है हम झूठ बोल देते हैं अरे एक दिन का व्रत करो दस दिन मत करो उस दिन सत्य बोलो क्रोध मत करो क्षमाशील बनो उस दिन दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण कर लो एक व्रत में तुमने यदि धारण कर लिया तो दूसरे अंदर बल बढ़ जाएगा एक दिन बिना झूठ बोले मैं रह सकती हूँ तो दूसरे दिन क्यों नहीं रह सकती तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा पर हम उसके मूल प्राण को ध्यान ही नहीं देते उस दिन ज्यादा क्रोध आएगा ज्यादा क्रोध आएगा तो तुम्हारा व्रत क्या बल देगा तुम्हें वह तो उसका बल ही छीन हो जा गया। थोड़ा ही व्रत करो पर इन बातों का ध्यान रखो कि तुम बहुत झंझट से बचो और तुम्हारा मन भगवान के पास वास करे स्मृति कहती है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लभत सर्वग्रंथी नाम विप्र मोक्ष छांदोग्य उपनिषद कहा यदि चिद जड़ ग्रंथि को तोड़ना चाहते हो यदि ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो यदि मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आहार शुद्ध करो आप 19 मुख से आहार ग्रहण कर रहे हैं एकोन विंशति जागृत अवस्था में स्वप्न में 16 मुखों से आप आहार ग्रहण कर रहे हैं पंच ज्ञानेन्द्रियों से सब स्पर्श रूप रस गंध आहार आप ग्रहण कर, कर रहे हैं पंच कर्मेंद्रियों से तत्प्रकार के कर्म रूपी आहार आप ग्रहण कर रहे हैं पंच प्राण से आप आहार ग्रहण कर रहे हैं मन बुद्धि बुद्धिचित्त अहंकार से इनके विषय रूपी आहार आप ग्रहण कर रहे हैं इस मुख से तो आप बहुत स्थूल आहार ग्रहण कर रहे हैं पर नेत्र से आप रूप को ग्रहण कर रहे हैं रसनेन्द्र से रथ को ग्रहण कर रहे हैं से शब्द को ग्रहण कर रहे हैं त्वचा से आप स्पर्श का ग्रहण कर रहे हैं घृणेन्द्र से गंध का ग्रहण कर रहे हैं हाथ से आप लेने देने का काम कर रहे हैं पैर से चलने का, का काम कर रहे हैं वाक से बोलने का काम करते हैं सभी से आहार मिल रहा है पंच प्राणों से आहार मिल रहा है यदि पंच प्राण अपना काम न करे तो ये चावल दाल अंदर छोड़ते हैं आपको पता रहता नहीं है कि इसका रस कब बनता है रस से रक्त कब बनता है रक्त से मांस कब बनता है मांस से अस्थि कैसे बनती है मज्जा कैसे बनता है रज कैसे बनता है वीर कैसे बनता है इसका दूध कैसे बन जाता है इन सबकी व्यवस्था परमेश्वर ने इसी शरीर में कर रखी है यहाँ पक्षपात नहीं है पक्षपात हो जाए तो कहीं हाथ मोटा जाए और पैर पतला हो जाए इतना विलक्षण ढांचा बना करके रखा है यह सोलह मुखों से जो आहार है इस आहार को शुद्ध करने के लिए धर्म की प्रतिष्ठा आपके जीवन में होनी चाहिए धर्म की प्रतिष्ठा के बिना आहार शुद्ध नहीं होगा यह बाहर आहार भोजन का है यह भी शुद्ध नहीं ले पाते हैं जल शुद्ध नहीं ले पाते हैं भोजन शुद्ध नहीं ले जा सकते शुद्ध इंद्रियों से आहार ग्रहण नहीं कर सकते प्राण से शुद्ध आहार आज ग्रहण नहीं कर सकते आहार शुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का मुख्य लक्ष्य है और आहार शुद्धि यदि आपके जीवन में आ गई तो आपके अंदर जगत की स्मृति नहीं आपके अंदर परमेश्वर की नित्य स्मृति होगी आपके अंदर स्वरूप की नित्य स्मृति होगी आप मैं का अर्थ चेतन ही समझेंगे कभी भी मैं का अर्थ शरीर में आपके अंदर आएगा ही नहीं कुछ लोग कहते हैं कि मैं का अर्थ शरीर नहीं आएगा तो व्यवहार कैसे होगा यह तो आप प्रतिदिन देखते हैं नाटककार व्यवहार जिस पार्ट को लेकर करता है वही कभी भी नहीं होता वह स्वप्न में भी वह नहीं बनता है वह अपने स्वरूप की स्मृति सतत है चाहे स्मरण करे चाहे स्मरण न करे आज के युग में आहार शुद्धि बहुत कठिन है पर आपके पास भगवान ने शास्त्रों ने ऐसा यंत्र दिया है कि उस यंत्र को आप अपने हृदय में लगा लीजिए तो आज के युग में भी आप अपने आहार को शुद्ध कर लेंगे जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी तब तक आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि आपका अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता है और जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रकृति जिधर न माया जिधर न उधर आपको नाचना पड़ेगा आपका बल कुछ काम करेगा नहीं आप डिंग भले ही हाँक लें अहंकार भले ही माता पिता के सामने कर लें छोटे छोटे विषय आपको दौड़ा रहे हैं अपने पीछे आप निर्बल होकर के उनके पीछे दौड़ रहे हैं उस समय आप अहंकार क्यों नहीं करते आपके लिए विषय है आप उसके लिए नहीं हैं आप उस समय अपने को भूले हुए हैं आप अहंकार भी करना कहाँ जानते हैं कहाँ अहंकार करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए प्रसंग चल रहा था दुर्लभम त्रय त्रय में देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व ममोक्षत्व महापुरुष संशया भगवान की कृपा से ही मनुष्य शरीर में मनुष्यता प्राप्त होती है हमारा जीवन जो धर्म पर आरूढ़ है वही मनुष्यता का मूल लक्षण है आप कहेंगे जगत में दिन रात व्यवहार में रहना पड़ता है व्यवहार में रहना पड़ता है यह बात ठीक है आप पैसा कमाते हैं यह बात ठीक है पैसा सुख के लिए कमाते हैं कि दुख के लिए कमाते हैं पैसा चिंता बढ़ाने के लिए कमाते हैं कि चिंता कम करने के लिए कमाते हैं पैसा आप अपनी निद्रा गायब करने के लिए कमाते हैं कि सुख पूर्वक सोने के लिए कमाते हैं यह बात विचारणीय है शास्त्र कहता है कि तुम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ तुम अपनी शक्ति को लगाओ पैसा कमाने में परंतु धर्म पर खड़े होकर के अर्थ को पकड़ो धर्म पर खड़े हो करके तुम अर्थ को पकड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में तृप्ति आएगी तुम्हारे जीवन में संतोष आएगा तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी तुम्हारा जीवन में शांति आएगी और धर्म को छोड़ करके मनुष्यता को छोड़ करके यदि पैसा को पकड़ोगे तो मृत्यु तक तुम्हारे जीवन में तृप्ति उत्पन्न नहीं हो सकती अभाव से ग्रस्त व्यक्ति परमार्श की तरफ जा कैसे सकता है तुम्हारा अभाव बढ़ेगा जिस दिन तुम्हारे पास लाख रुपया होगा दस लाख का अभाव तुम्हारे हृदय को व्यथित करेगा तुम्हारा अभाव ही बढ़ता जाएगा तब तुम भावरूप शांति कैसे प्राप्त करोगे इसका समाधान शास्त्र करता है शास्त्र नहीं कहता कि तुम पैसा नहीं कमाओ पर यह विचार करके कमाओ कि इसलिए कमाते हो कि किस लिए कमाते हो धर्म पर खड़े होकर के पैसा जो हमारे हाथ में आएगा उसका सदुपयोग होगा वह हमको तृप्त करेगा और हमको मानव जीवन के परम लक्ष्य परमेश्वर प्राप्ति की तरफ केंद्रित करेगा वह अर्थ आपके जीवन में मुमुक्षा उत्पन्न करेगा धर्म पर खड़ा होता है जब व्यक्ति तब उसका आहार शुद्ध हो जाता है आहार यदि शुद्ध होगा तो आपका अंतकरण शुद्ध होगा आपका अंतकरण यदि शुद्ध हो जाएगा तो निश्चित ही आपका जीवन ऊपर उठेगा